जो मनुष्य इसका पाठ करता है उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है तो चलिए शुरू करते हैं पहला अध्याय आदि शक्ति का पार्वती नाम से हिमालय के यहाँ प्रकाट्य और दिव्य विज्ञान योग का उपदेश नारद जी बोले है महादेव परमेश्वरी सती जिस प्रकार अपने अवतार में पार्वती रूप से मैना के गर्भ में आई उस कथा को कृपा पूर्वक बताये परमेश्वर यद्यपि उन जगदम्बा के जन्म कर्माद की कथा अनेक पुराणों में सुनी गई है तथा ज्ञात भी है तथापि उसे मैं आपसे ठीक तरह से सुनना चाहता हूँ क्यूँकी आप इस वृत्तांत को ठीक ठीक जानते है महामते महादेव इसलिए कृपा करके विस्तार पूर्वक वह कथा कहें। श्री महादेव जी बोले हे मुनिषेष गिरिराज और उनकी पत्नी मैना देवी त्रैलोक माता सनातनी और ब्रह्मरूपा दुर्गा देवी की महान उग्र तपस्या करके उन्हें पुत्री रूप में पाने की प्रार्थना की भगवान शिव ने भी सती के विरह से दुखी होकर उन्हें प्राप्त करने का अनुरोध किया अतः ब्रह्मरूपा रूपा जगदम्बिका स्वयं मैना के गर्भ में आईं तदनंतर देवी मैना ने शुभ दिन में कमल के समान मुख वाली सुन्दर प्रभा वाली जगन भगवती को पुत्री रूप में जन्म दिया मुनिवर उस समय सर्वत्र पुष्प वृष्टि होने लगी दसों दिशाओं में प्रकाश फैल गया और सुगंधित वायु बहने लगी जब पर्वतराज राज ने सुना की उनके यहाँ सुन्दर कन्या ने जन्म लिया है जो करोड़ो मध्यान्हीन सूर्य के समान तेजस्वीनी, तीन नेत्रों वाली दिव्य स्वरूपा बड़ी बड़ी आंखों वाली आठ बुजाओ से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किए हुए हैं, तो उन्होंने जान लिया कि सूक्ष्म परा प्रकृति ने ही अपनी लीला से उनके यहाँ अवतार ग्रहण किया है मुने उन्होंने हर्षित होकर ब्राह्मणों को प्रचुर धन वस्त्र और हजारों दुधारू गोए प्रदान की तत्पश्चात वे बंधु बांधवो सहित शीघ्र ही कन्या को देखने पहुँचे गिरिराज को आया जानकर मैना ने उनसे कहा हे राजन अपनी कमल नैनी पुत्री को देखिए ये हम दोनों की तपस्या का फल है और सभी प्राणियों के कल्याण हेतु तो प्रकट हुई है तब गिरिराज ने भी कन्या को देखकर उसे जगदम्बिता के रूप में जाना भूमि आरोप सर झुका कर प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ भक्ति पूर्वक गदगद वाणी ऐसी वे देवी से कहने लगे हिमालय बोले हे माता हे विशालक्षी इस विलक्षण विचित्र रूप में आप कौन हैं हे पुत्री मैं आपको नहीं जान पा रहा हूँ मुझे यथावत अपना वृत्तांत बताइए श्री देवी बोली परमेश्वर शिव की आश्रिता मुझे पराशक्ति समझो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 साथ तुम दोनों की तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने अपनी लीला से तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारे घर में जन्म लिया तुम बहुत ही भाग्यशाली हो ये सुनकर के हिमालय बोले हे माता आपने नित्या होकर भी कृपा पूर्वक मेरे घर में पुत्री रूप में जन्म लिया है ये मेरे अनेक जन्मों में किए पुण्यों का ही फल है तथा इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ मैंने आपका यह रूप देख लिया अब आप पर भगवती का दिव्य शिव प्रिया रूप मुझे कृपा पूर्वक शीघ्र ही दिखाए हे विश्वेश्वरी आपको नमस्कार है श्री देवी बोले पिताजी मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ जिससे मेरे ऐश्वर्यशाली रूप के दर्शन करके आप अपने हृदय का संशय मिटा लीजिए और मुझे ही सर्व देवी समझिए श्री महादेव बोले ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान को दिव्य दृष्टि प्रदान करके जगदम्बा ने अपने अलौकिक माहेश्वर स्वरूप के दर्शन कराए। उनका वह ज्योतिर्मय रूप करोड़ो चंद्रमाओं की प्रभा ऐसी युक्त था उनके मस्तक पर अर्ध चंद्र की सुंदर लेखा विराजमान थी उनके हाथ में श्रेष्ठ त्रिशूल और मस्तक पर जटाएँ सुशोभित हो रही थी हजारों कालाग्न की आभा के समान उनका रूप भयानक और उग्र था उनके पांच मुख और तीन नेत्र थे तथा उन्होंने सर्प का यज्ञोपवीत धारण कर रखा था इस प्रकार व्याग्र चरम को धारण किए हुए तथा श्रेष्ठ सर्पों के आभूषण से सुशोभित उनके उस रूप को देख कर के हेमान बड़े चकित हुए तब उनकी माँ मैना ने कहा कि मुझे अपना दूसरा रूप दिखाइए तब जगदम्बा ने अपने उस माहेश्वर स्वरूप को तिरोहित करके तत्क्षण ही दूसरा रूप प्रकट किया मुन श्रेष्ठ उस सनातनी विश्व रूपा जगदम्बा की आभा शरत काल के चंद्रमा के समान थी सुंदर मुकुट से उनका मस्तक प्रकाशमान था वे हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए थीं। उनके तीन सुंदर नेत्र थे उन्होंने दिव्य वस्त्र माला और गंधानुलेपन धारण कर रखा था वे योगी वृंद ऐसी वंदनीय थीं और उनके चरण कमल अति सुंदर थे तथा अपने हाथ पैर आँख मुंह सर आदि दिव्य विग्रह से वे सभी दिशाओं को व्याप्त किए हुए थीं। इस प्रकार के परम अद्भुत उस रूप को देख कर के हिमवान ने अपनी कन्या को पुनः प्रणाम किया और विस्मय पूर्ण विकसित नेत्रों से उन्हें देखते हुए वे बोले हिमालय बोले माता आपका ये श्रेष्ठ रूप भी परम ऐश्वर्य से संपन्न है जिसे देखकर मैं चकित हूँ मुझे तो कोई अन्य ही रूप दिखाइए। परमेश्वरी आप जिसकी आश्रय हैं, वह व्यक्ति निश्चय ही अशोचि और धन्य है माँ कृपा पूर्वक मुझ पर अनुग्रह करें, आपको बारंबार नमस्कार है श्री महादेव जी बोले अपने पिता पर्वतराज राज के द्वारा ऐसा कहने पर जगदम्बा पार्वती ने अपने उस रूप को भी समेट कर एक दिव्य रूप धारण किया नील कमल के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं वनमाला से विभूषित उस रूप की चारों बुजाओ में शंख चक्र गदा और पद सुशोभित थे उनके उस रूप को देखकर शैलराज हाथ जोड़कर अत्यंत हर्ष ब्रह्मा विष्णु तथा शिव स्वरूप सर्व देव मई उन आदिशक्ति जगदम्बा का इस स्रोत से स्तवन करने लगे हिमालय बोले हे hey, माता आप प्रसन्न हो आप परम शक्ति हैं आप में सब कुछ सन्निहित है आप ही इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री और परम आश्रय हैं हे देवी आप ही सब कुछ है इस त्रिभुवन में आपके अतिरिक्त अन्य कोई तत्व विद्यमान नहीं है आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश है और आप ही पराशक्ति हैं। आप अचिंत लीला का वर्णन आपकी भला में कैसे करूं, जिसका ब्रह्मादि भी पार नहीं पा सकते हे विश्वेश्वरी आप ही स्वाहार रूप से सब देवताओं की तृप्तकारिका स्वधार रूप से पितरों की तृप्तिका कारण और महादेव प्रिया हैं। आप ही हव्य और कव्य है आप ही नियम यज्ञ तप और दक्षिणा हैं। आप ही स्वर्ग आदि लोगों को प्रदान करने वाली हैं तथा समस्त कर्मों का फल प्रदान करने में आप ही समर्थ हैं। हे महादेवी आपको प्रणाम है माता जिस आपके पर से भी परतर सूक्ष्मतम रूप का योग जन शुद्ध ब्रह्म के रूप में वर्णन करते हैं शिवे। वह आपका मोहक रूप मन और वाणी के लिए अगम्य और त्रैलोक का मूल कारण है हे वरदाय भगवती मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ हे विश्वेश्वरी मेरी रक्षा करें। जगदम्बे आप सहस्त्रों उदीयमान सूर्यों के समान आभा वाली आठ भुजाओं से युक्त विशाल नेत्रों वाली एवं मस्तक पर चंद्र रेखा ऐसी सुशोभित है तथा तो आप कल्याणकारिणी ने लीला पूर्वक स्वयं ही मेरे घर में जन्म लिया है उदीयमान करोड़ों चंद्रमाओं की शीतल कांति से युक्त नैनो वाली त्रिनेत्रा बाल स्वरूपा आप भगवती जगन्माता को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ आप प्रसन्न हो हे शिवे आपका रूप चांदी के पर्वत की कांति के समान उज्ज्वल है आप सर्प का सुन्दर आभूषण धारण किए है दुर्जनों के लिए भय उत्पन्न करने वाले पांच मुख कमलों और भयानक तीन नयनों से आप सुशोभित हैं, अर्धचंद्र सहित जटा जूट को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है हे शरणदात्री हे विश्वजननी आपको भक्ति पूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ अम्ब आप प्रसन्न हो भवानी कोटि शरद चंद्र के समान उज्जवल रूप और दिव्य वस्त्राभरणों से आप सुशोभित है आपका जगनमोहन रूप चार दिव्य भुजाओं से युक्त है ब्रह्मादि समस्त देवगण आपकी स्तुति करते हैं हे माता आपके चरण कमलों में मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ आप प्रसन्न हो दुर्गे जलधर की आभा युक्त नवीन और खिले हुए कमल के समान उज्जवल नेत्र वाला आपका रूप अपनी कांति से विश्व को विमोहित करने वाला है आपके मुख पर मुस्कान सुशोभित है आपके गले में वनमाला और अंगों पर रत्नजटित अंगद आदि आभूषण सुशोभित हो रहे हैं जगत का उद्धार करने वाली देवी मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ हे अम्बे कृपा करके अब आप प्रसन्न हो हे जगदम्बे आपके विश्वात्मक रूप और गुण को सर्वात्मना वर्णन करने में तीन लोगो में देवता अथवा मनुष्य कोई भी सक्षम नहीं है फिर मैं अल्पमती भलाउस का वर्णन कैसे करूं? आप अपने स्वाभाविक गुणों से मुझ पर दया करते हुए अपनी परम माया से मुझे मोहित ना करें। हे विश्वेश्वरी आपको नमस्कार है आज मेरा जन्म और तब सफल हुआ जो त्रिलोक जननी आप मेरी पुत्री के रूप में आई मां में धन्य और कृतार्थ हुआ जो कि आपने नित्या प्रकृति होकर भी अपनी लीला से पुत्री भाव ऐसी मेरे घर में जन्म लिया मैं मैना के भाग्य की भी क्या सराहना करूं जिन्हें अपने सैकड़ों जन्मों के अर्जित पुण्य के प्रभाव से त्रिलोक जननी की भी जननी होने का सौभाग्य मिला श्री महादेव जी बोले मुने इस प्रकार गिरिराज हिमालय के द्वारा प्रार्थना करने पर पर्वतराज पुत्री सहसा पूर्व के समान सुंदर रूप में हो गयी मैं भी ये देखकर चकित हुई और अपनी पुत्री को ब्रह्म स्वरूप में जानकर कर गद गद वाणी ऐसी भक्ति पूर्वक ऐसा कहने लगी मैं ना बोली माता जगदंबिका मैं ना तो आपकी स्तुति ही जानती हूँ और ना ही भक्ति फिर भी आप अपने करुणा में स्वभाव के कारण मुझ पर कृपा करती रहें आप ही इस संसार की सृष्टि करती है आप ही सभी कर्मों का फल प्रदान करती है आप ही सभी का आधार है और आप ही सभी को व्याप्त करके स्थित रहती है श्रीदेवी बोली माता आपने और पिताजी ने उग्र तपस्या से मुझ परमेश्वरी को पुत्री रूप में पाने के लिए आराधना की आप दोनों के उस तप का फल देने के लिए ही लीला पूर्वक मैंने नित्या प्रकटी होकर भी हिमालय के द्वारा आपके गर्व से जन्म लिया श्री महादेव जी बोले मुनिश्रेष्ठ तब गिरिराज हिमालय ने उन देवी को बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़ कर ब्रह्म विज्ञान की जिज्ञासा की हिमालय बोले हे आप बड़े भाग्य से मेरी पुत्री के रूप में आई हैं यह आपकी लीला ही है क्योंकि आप ब्रह्मि देवगण और योगियों के लिए भी अगम्य और दुर्गम हैं हे महेश्वरी मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ माँ क्योंकि आप काल की भी काल है इसलिए आपको लोग महाकाली कहते हैं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 मोक्ष को चाहिए कि वह मेरे में ही चित्र और प्राण को लगाए रखे तत्पश्चात तत्परता पूर्वक मेरे राम का जप करता रहे मेरी गुड़ और लीला कथाओं के श्रवण में लगा रहे वह वा मुझसे वार्तालाप करने वाला हो और मुझसे शाश्वत संबंध बनाए रखे तथा राजेंद्र वह उत्तम साधक मेरी भक्ति में परायण होकर अपना चित्र मेरी पूजा के प्रति अनुरक्त रखे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 इसलिए मोक्षार्थी को धर्म रूपी यज्ञाचन आदि के लिए मेरे इस रूप का आश्रय लेना चाहिए पिताजी सभी आकारों में एकमात्र मैं ही विद्यमान हूँ और स्वर्ग के देवता मुझ सच्चित रूपा के अंश से ही उत्पन्न हैं। इसलिए वेदोक्त सभी कर्मों से भक्ति पूर्वक मेरा ही अर्चन करना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को अन्य कोई भी विचार नहीं करना चाहिए इस प्रकार अनासक्त भाव से कर्मों को सम्पन्न करके विशुद्ध अंत करने वाले मोक्षार्थी साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति में निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए पुत्र मित्रादि से संबंधों में अनासक्त होकर वेदांतादि शास्त्रों के अभ्यास में दत्तचित रहना चाहिए ऐसे साधक को काम क्रोध आदि विकारों का तथा सभी प्रकार की हिंसा का पूर्ण रूप ऐसी त्याग करना चाहिए ऐसा करने से उसे निस्संदेह पराविद्या का ज्ञान प्राप्त हो जाता है महाराज जब इस आत्मा की प्रत्यक्षानुभूति होती है उसी क्षण मुक्ति हो जाती है यह निश्चित सत्य की बात मैं आपके लिए बता रही हूँ किंतु पिताजी मेरी भक्ति से विमुक्त प्राणियों के लिए ये प्रत्यक्ष अनुभूति अत्यंत दुर्लभ है इसीलिए मोक्ष साधकों को यत्नपूर्वक मेरी भक्ति में ही संलग्न रहना चाहिए हे महाराज आप भी मेरे बताए अनुसार करेंगे तो संसार के सभी दुखो से कभी भी बाधित नहीं होंगे इस श्री देवी पुराणे भगवती गीता श्री पार्वती हिमालय संवाद प्रथमो अध्याय नमो नारायण